बुराई बुराई क्या है अब्दुल बहा ने कहा बुराई अपूर्णता है पाप मनुष्य की वह स्थिति है जो निम्न प्रकृति के जगत में पाई जाती है क्योंकि प्रकृति में कुछ दोष पाए जाते हैं जैसे कि अन्याय अत्याचार घृणा शत्रुता संघर्ष ये प्रकृति के निम्न स्तर के लक्षण हैं। यह संसार की बुराइयां पाप है उस पेड़ के फल है जिससे आदि पुरुष ने चखा था शिक्षा द्वारा हम अवश्य ही आपने आप को इन अपूर्णताओं के विशुद्धि करें ईश्वर के अवतार भेजे गए हैं और पवित्र ग्रंथों की रचना की गई है ताकि मानव मुक्त हो सके जैसे कि वह अपनी सांसारिक माता के गर्भ से इस अपूर्णतापूर्ण संसार में उत्पन्न होता है वैसी ही दिव्य शिक्षा के माध्यम से वह आत्मा के जगत में उत्पन्न होता है जब मनुष्य दृश्य जगत में उत्पन्न होता है तो संसार की प्राप्ति होती है जब वह यह संसार छोड़कर आत्मा जगत में उत्पन्न होता है तो उसे दिव्य जगत की प्राप्ति होती है